गीता तत्व चिंतन सत सतहत्तरवाँ प्रवचन मनोनिग्रह का मनोविज्ञान गीता अध्याय छः श्लोक तैतीस से छत्तीस तीन सौ सत्रह भारतीय मनोविज्ञान और स्वामी विवेकानंद पिछले प्रवचन में हमने देखा कि किस प्रकार भगवान कृष्ण अभ्यास और वैराग्य को इस चंचल मन के निग्रह का उपाय बतलाते हैं विश्व को भारत के मनोविज्ञान का यह विशिष्ट संदेश है कि मन को मनुष्य अपने नियंत्रण में ला सकता है पश्चिमी मनोविज्ञान भारतीय मनोविज्ञान के इस दावे को पहले तो कवि कल्पना कहकर एकदम ही अस्वीकार करता था पर जब ये योग और वेदांत की ओर पश्चिमी मनस्तत्वदर्शियों का ध्यान आकर्षित हुआ है तब से भारतीय मनोविज्ञान की ओर देखने की उनकी दृष्टि में भी धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है और अधिकाधिक मनस्तत्व शास्त्री उसके अध्ययन की ओर झुकते जा रहे हैं भारतीय मनोविज्ञान की ओर पश्चिमी विद्वानों का ध्यान खींचने का मौलिक कार्य सर्वप्रथम स्वामी विवेकानंद ने किया अमेरिका में उन्होंने राजयोग पर जो व्याख्यान दिए उनसे वहाँ का विद्वत समाज विशेष रूप से प्रभावित हुआ और जब स्वामी जी ने अपने इन व्याख्यानों को पातंजल योग सूत्र पर अपने टीका के साथ संपादित कर राज्यों के नाम से ग्रंथ के रूप में प्रकाशित किया तो वह पश्चिम के लोगों के लिए भारतीय मनोविज्ञान का आधारभूत ग्रंथ बन गया सुप्रसिद्ध अमेरिकन मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स का स्वामी जी के साथ इस संबंध में विशेष वार्तालाप भी हुआ था और जेम्स को स्वामी जी के विचारों में मनोविज्ञान की एक नई दिशा दिखाई पड़ी थी तीन पातंजल योग सूत्र भारतीय मनोविज्ञान का आधारभूत ग्रंथ पातंजल योग सूत्र भारतीय मनोविज्ञान का आधारभूत ग्रंथ है महर्षि पतंजलि को भारतीय मनोविज्ञान का जनक माना जाता है इस ग्रंथ ने मन का संपूर्ण रूप से अध्ययन किया है और उसकी निश्चलता की प्राप्ति को उसका निग्रह माना है योग मनोविज्ञान का यही काम्य लक्ष्य है उसकी दृष्टि में शरीर के ही समान मन भी सर्वथा जड़ है वह आत्मा के चैतन्य के कारण चेतन सा प्रतीत होता है शरीर और मन के जड़त्व का अंतर यह है कि शरीर स्थूल जड़ है और मन सूक्ष्म जड़ जड़ की स्थूलता और सूक्ष्मता का भेद यह है कि सूक्ष्म जड़ आत्म चैतन्य को प्रतिफलित करता है जबकि स्थूल जड़ वैसा रह करने में समर्थ नहीं होता इसे यो समझे जैसे स्फटिक भी पत्थर है और सामान्य पाषाण खंड तो पत्थर है ही पर दोनों में अंतर है सामान्य पाषाण खंड आलोक को प्रतिफलित नहीं कर पाता जबकि स्फटिक वैसा करने में समर्थ होता है मन और शरीर के जड़त्व के इस भेद पर विशद विचार हमने अपने तेईसवें गीता प्रवचन में किया है